नंबर 31 जिंदगी की कहानी कौन थकान हरे जीवन की बीत गया संगीत प्यार का रूठ गई कविता भी मन की वंशी में अब नींद भरी है स्वर पर पीत सांझ उतरी है बुझती जाती गूंज आखिरी इस उदास वनपथ के ऊपर पथझर की छाया गहरी अब सपनों में शेष रह गई सुधिया उस चंदन के बन की रात हुई पंछी घर आए पथखे सारे स्वर सकुचाए मिलान दिया बत्ती की बेला थके प्रवासी की आंखों में आंसू आकर कुमलाए कहीं बहुत ही दूर उन्हीं दी झांझ बज रही है पूजन की कौन थकान हरे जीवन की नहीं दूर मंदिरों में बसती हुई पूजन की घंटिया तुम्हारे जीवन की थकान को ना हर सकेंगी वे घंटियां तुम्हारे प्राणों के प्राण में बजनी चाहिए दूर मंदिरों में होती पूजन तुम्हारे किस काम की मस्जिदों में होती अजान तुम्हारे किस काम की गिरजाघरों में होते हुए प्रार्थना का संगीत तुम्हारे किसी काम ना आएगा यह तुम्हारे अंतस्थल में बजनी चाहिए घंटियां ये दिए वहां जलने चाहिए ये आरती वहां उतरनी चाहिए मगर लोगों ने बड़ी तरकीबें खोज ली दुकान भी उनकी बाहर है मंदिर भी उनका बाहर है बाहर में ही खोए दुकान से मंदिर चले जाते हैं तो भी भेद नहीं पड़ता धन भी उनका बाहर है भगवान भी उनका बाहर है धन से भगवान में भी लग जाते हैं तो भी अंतर नहीं पड़ता भीतर कब जाओगे मृत्यु तो तुम्हारे भीतर घटेगी वहां रुक जाएंगी श्वासें वहां हृदय की धड़कन शांत हो जाएगी वहां अगर तुम जागो वहां की अगर तुम्हें थोड़ी पहचान हो जाए तो श्वास के टूटने पर भी तुम नहीं टूटोगे हृदय की धड़कन बंद हो जाने पर भी तुम धड़कते रहोगे और भी महत्तर रूप में और भी दिव्यतर रूप में और भी नई ऊंचाइयों पर और नए आकाशों में आज के वाजिद के शब्द सीधे साधे हैं मृत्यु के संबंध में तुम्हें चेताने के लिए चेतावनी टेड़ी पगड़ी बांध झरोखा झांकते, अकड़े हुए हैं लोग अहंकार से पगड़ियां भी सीधी नहीं बांधी टेड़ी पगड़ी बांध झरोखा झांकते जब वाजिद ने ये कहा तो राजपूतों के दिन थे राजस्थान और राजपूत टेढ़ी पगड़ी बांध कर अपने झरोखों में बैठ के झांकते अकड़ से अहंकार से जरा भी ख्याल नहीं सब धूल में मिल जाएगा ये पगड़ी ये अकड़ ये झरोखे ये महल सब धूल में मिल जाएंगे तेड़ी पगड़ी बांध झरोखा झांकते ताता तुरग पिलान चहूटे हाँकते तेज तर्रार घोड़ों पर बैठकर जीन कसकर चारों दिशाओं में घूमते बड़ी अकड़ थी बड़ी गति थी अहंकार की लारे चढ़ती फौज नगारा बाजते आगे चलते पीछे फौज चलती नगाड़े बचते वाजिद ये नर गए बिलाए सी जू गाजते जो सिंह की तरह दहाड़ते थे ये नर वाजिद कहां बिला गए ये किस मिट्टी में खो गए कहां गई वे पगड़ियां वे महलों के सुंदर झरोखे घोड़ों पे बंधी हुई मचाने घोड़ों पर बैठे हुए पर परताव देते नगाड़े बजाकर चलने वाले लोग जिनके आगे पीछे फौज फांटा चलता जो इतने बलशाली मालूम पड़ते थे जो दहाड़ देते तो लोगों के प्राण कब जाते लेकिन वे भी बिला गए वे भी कहीं मिट्टी में खो गए उनका भी अब कुछ पता नहीं चलता वाजिद यिनर गए बिलाए सिंह जीव गाजते ये कहा बिला गए सोचो जरा तुम भी सोचो कहां है अब सिकंदर महान कहां है नेपोलियन कहां खो जाते हैं सम्राट लेकिन इतना लंबा इतिहास अतीत का फिर भी मृत्यु का बोध नहीं होता एक बड़ी गहन भ्रांति है कि हर आदमी यही सोचे चला जाता है कि दूसरे मरते मैं नहीं मरूंगा तुमने महाभारत की कथा तो सुनी है ना कि पांडव प्यासे हैं जंगल में भटक गए और एक झील पर पानी भरने पांच भाइयों में से एक भाई गया है और जैसे ही झुका है पानी पीने को और पानी भरने को एक यक्ष वृक्ष पर से आवाज दिया रुक या तो मेरे पांच प्रश्नों का उत्तर दे या अगर पानी छुआ तो मौत घट जाएगी मेरे पांच प्रश्नों का पहले उत्तर चाहिए अगर ठीक उत्तर दिया तो ठीक नहीं तो मृत्यु परिणाम होगा पहला भाई इस तरह गिर गया उत्तर नहीं दे पाया और पानी पीने की कोशिश की प्यास ऐसी थी दूसरा भाई और वही तीसरा भाई और वही और अंत में युधिष्ठिर आए चारों भाई कहां खो गए देखा चारों की लाशें पड़ी हैं झील के तट पर चारों ने जिद की उत्तर नहीं दे पाए फिर भी पानी पीने की जिद की युधिष्ठिर झुके यक्ष फिर बोला उसमें एक प्रश्न आज के काम का है सारे प्रश्न अर्थपूर्ण थे मगर एक प्रश्न यह था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है युधिष्ठिर कहा सबसे बड़ा आश्चर्य यही कि हम रोज लोगों को मरते देखते हैं फिर भी यह भरोसा नहीं आता कि मैं मरूंगा ये ठीक उत्तर था सबसे बड़ा आश्चर्य ताजमहल नहीं और सबसे बड़ा आश्चर्य इजिप्त के पिरामिड नहीं और नब्बे बिलोन का उल्टा लटका हुआ गार्डन और ना अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस ये चमत्कार नहीं है ये बड़े आश्चर्य नहीं है सबसे गहन आश्चर्य यह है कि रोज मरते देखकर भी रोज लोगों को मरते देखकर रोज मृत्यु के प्रमाण देखकर भी ये भरोसा आता ही नहीं कि मैं मरूंगा भरोसे की बात यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं मरूंगा मन कहे चला जाता है जैसे सदा कोई और मरता है दूसरा मरता है ड़ी पगड़ी बांध झरोखा झांकते अब पगड़ियां तो नहीं बांधी जाती मगर टेढ़ापन तो वही का वही इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुमने गांधी टोपी लगा रखी गांधी टोपी भी तिरछी वहां भी अकड़ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी वैसा का वैसा है अब कोई घोड़ा पिछड़ के नहीं चलता इससे क्या फर्क पड़ता है अब तुम सिंहों जैसे नहीं दहाड़ते और न ही तुम्हारे आगे पीछे फौज फांटा चलता है मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता नए आदमी ने नए ढंग के फौज फांटे खोज लिए नए आदमी ने, ने नए ढंग की पगड़ियां खोज ली नए आदमी ने, ने नए घोड़े खोज लिए मगर एक बात सुनिश्चित है वही की वही कि तुम इस भ्रांति में जीते हो कि मैं मिटूंगा नहीं मिट्टी मेरा क्या बिगाड़ पाएगी मैं मौत को जीत कर रहूंगा मैं मौत को हरा कर रहूंगा मौत को कभी कोई नहीं हरा पाया हां दुनिया में एक काम मौत के साथ हो सकता है मौत जानी जा सकती है। हरा कोई भी नहीं सकता और जो जान लेता है वो हैरान हो जाता है। हराने को वहां कुछ है ही नहीं मौत है ही नहीं इसलिए ना तो मौत को कोई जीत सकता है न जीतने की कोई संभावना है। जो है ही नहीं उसे कैसे जीतोगे मौत तो अंधेरे जैसी है अंधेरे को कोई जीत सकता है लड़ो मारो टकराओ तुम ही टूट जाओगे अंधेरा अपनी जगह रहेगा हां अंधेरे के साथ तो एक ही काम किया जा सकता है ज्योति जलाओ और अंधेरा नहीं पाया जाता ध्यान की ज्योति के जलते ही मृत्यु नहीं पाई जाती तलाश तलाश की भी नहीं पाई जाती और तब तुम जानते हो कि जो मरते हैं वे भी मरते नहीं मगर यह पहले अंतस्तल में उद्घाटन करना होगा छोटी छोटी चीजों पर अकड़ो मत अकड़ को जाने दो अकड़ में ही जीवन गंवा रहे हो मरते मरते तक भी लोग अकड़े उम्र हो जाती थक जाते फिर भी दौड़े चले जाते तो की प्रसिद्ध कहानी के एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान हुआ एक परिव्राजक। रात गपशप होने लगी उस परिव्राजक ने कहा कि तुम यहां क्या छोटी मोटी खेती में लगे हो साइबेरिया में, मैं यात्रा पर था तो वहां जमीन इतनी सस्ती है मुफ्त ही मिलती तुम ये जमीन छोड़ छाड़ के बेच बाज कर साइबेरिया चले जाओ वहां हजारों एकड़ जमीन मिल जाएगी इतनी जमीन वहां करो फसलें और बड़ी उपयोगी जमीन है और लोग वहां के इतने सीधे सादे कि करीब करीब मुफ्त ही जमीन दे देते उस आदमी को वासना जगी उसने दूसरे दिन ही सब बेच बाच के साइबेरिया की राह पकड़ी जब पहुंचा तो उसे बात सच्ची मालूम पड़ी उसने पूछा कि मैं जमीन खरीदना चाहता हूं तो उन्होंने कहा जमीन खरीदने का तुम जितना पैसा लाए हो रख दो और जमीन का हमारे पास यही उपाय है बेचने का कि कल सुबह सूरज के उगते तुम निकल पड़ना और सांझ सूरज के डूबते तक जितनी जमीन तुम घेर सको घेर लेना बस चलते जाना जितनी जमीन तुम घेर लो सांझ सूरज के डूबते डूबते उसी जगह पे लौट आना जहां से चले थे बस ये सर है। जितनी जमीन तुम चल लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी रात भर तो सोना ना सका हुआ आदमी तुम भी होते तो ना सो सकते ऐसे क्षणों में कोई सोता है रात भर योजनाएं बनाता रहा कि कितनी जमीन घेर लू सुबह ही भागा गांव इकट्ठा हो गया था सुबह का सूरज उगा वो भागा उसने साथ अपनी रोटी भी ले ली थी पानी की कभी इंतजाम कर लिया था रास्ते में भूख लगे प्यास लगे तो सोचा था चलते चलते ही खाना भी खा लूंगा पानी भी पी लूंगा रुकना नहीं चलना क्या है दौड़ना है दौड़ना शुरू किया क्योंकि चलने से तो आधी जमीन कर पाऊंगा दौड़ने से दुग्नी हो सकेगी भागा भागा सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट पड़ूंगा ताकि सूरज डूबते डूबते पहुंच जाऊं 12 बज गए मीला चल चुका है मगर वासना का कोई अंत है उसने सोचा कि 12 तो बज गए लौटना चाहिए लेकिन सामने और उपजाऊ जमीन और उपजाऊ जमीन थोड़ी सी और घेर लू जरा तेजी से दौड़ना पड़ेगा लौटते समय इतनी ही बात है एक ही दिन की तो बात है और जरा तेजी से दौड़ लूंगा उसने पानी भी ना पिया क्योंकि रुकना पड़ेगा उतनी देर एक दिन की ही तो बात है फिर कल पी लेंगे पानी फिर जीवन भर पीते रहेंगे उस दिन उसने खाना भी ना खाया रास्ते में उसने खाना भी फेंक दिया पानी भी फेंक दिया क्योंकि उनका वजन भी ढोना पड़ रहा है इसलिए दौड़ ठीक से नहीं हो पा रही उसने अपना कोट भी उतार दिया अपनी टोपी भी उतार दी जितना निर्भर हो सकता था हो गया एक बज गया लेकिन लौटने का मन नहीं होता क्योंकि आगे और और सुंदर भूमि आती चली जाती मगर फिर लौटना ही पड़ा दो बजे तक तो लौटा अब घबराया सारी ताकत लगाई लेकिन ताकत तो चुकने के करीब आ गई थी सुबह से दौड़ रहा था हाप रहा था घबरा रहा था कि पहुंच पाऊंगा सूरज डूबते तक कि नहीं सारी ताकत लगा दी पागल होकर दौड़ा सब गांव पे लगा दिया और सूरज डूबने लगा ज्यादा दूरी भी नहीं रह गई है लोग दिखाई पड़ने लगे गांव के लोग खड़े हैं और आवाज दे रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ उत्साह दे रहे हैं भागे आओ अजीब सीधे साधे लोग हैं सोचने लगा मन में इनको तो सोचना चाहिए कि मैं मरी जाऊं तो इनको धन भी मिल जाए और जमीन भी ना जाए मगर वो बड़ा उत्साह दे रहे हैं कि भागे आओ उसने आखिरी दम लगा दी भागा भागा भागा, भागा सूरज डूबने लगा इधर सूरज डूब रहा है उधर भाग रहा है सूरज डूबते डूबते बस जाके गिर पड़ा कुछ पांच सात गज की दूरी रह गई घसटने लगा अभी सूरज की आखिरी कोर छिपछ पर रह गई घसटने लगा और जब उसका हाथ उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा जहां से भागा था उस खूंटी पर सूरज डूब गया वहां सूरज डूबा यहां यह आदमी भी मर गया इतनी मेहनत कर ली शायद हृदय का दौड़ा पड़ गए और सारे गांव के सीधे साधे लोग जिनको वो समझता था हंसने लगे और एक दूसरे से बात करने लगे ये पागल आदमी आते ही जाते इस तरह के पागल लोग आते रहते ये कोई नई घटना ना थी अक्सर लोग आ जाते थे खबरें सुनकर और इसी तरह मरते थे यह कोई अपवाद नहीं था यही नियम था अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया था जो घेर के जमीन का मालिक बन पाया हो यह कहानी तुम्हारी कहानी तुम्हारी जिंदगी की कहानी सबकी जिंदगी की कहानी यही तो तुम कर रहे हो दौड़ रहे हो कि कितनी जमीन घेर ले बारह भी बज जाते दोपहर भी आ जाती लौटने का भी समय होने लगता मगर थोड़ा और दौड़ लें न भूख की फिक्र है न प्यास की फिक्र है जीने का समय कहां है पहले जमीन घेर ले, पहले तिजोरी भर ले, पहले बैंक में रुपया इकट्ठा हो जाए फिर जी लेंगे फिर बाद में जी लेंगे एक ही दिन का तो मामला है और कभी कोई नहीं जी पाता गरीब मर जाते हैं भूखे अमीर मर जाते हैं भूखे कभी कोई नहीं जी पाता जीने के लिए थोड़ा विश्रांति चाहिए जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए जीवन मुफ्त नहीं मिलता बोध चाहिए सिर्फ बुद्ध पुरुष जी पाते उनके जीवन में एक प्रसाद होता एक लयबद्धता होती एक छंद होता है वे जी पाते हैं क्योंकि वे दौड़ते नहीं वे जी पाते हैं क्योंकि वे ठहर गए वे जी पाते हैं क्योंकि उनका चित्त अब चंचल नहीं इस संसार में जमीन घेर के करेंगे क्या इस संसार का सब यहीं पड़ा रह जाएगा ना हम कुछ लेकर आते हैं न कुछ हम लेकर जाएंगे पगड़ी सीधी करो घोड़ों से उतरो फौज फांटे को नमस्कार लो समय है अभी रुक जाओ मत कहो कि कल मत कहो कि परसों क्योंकि कल कभी आता नहीं दो दो-दो दीपक जोए सुमंदिर पौते जहां एक दिए के जलाने से काम हो जाता वहां अपने महलों में दो दो दीपक जलाते थे दो दो दीपक जोए सुमंदिर पौते नारी सेती नए पलक नहीं छोड़ते जिन्होंने पल भर को अपनी प्रेसी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा था पल भर को नहीं छोड़ते थे पलक नहीं झपते थे तेल फुले लगाए कि काया चाम की चमड़े की देह पर भी खूब तेल फुले लगाते थे हरिह वाजिद मर्द गर्द मिल गए दोहाई राम की कि राम तेरा भी खूब चमत्कार कि तेरा भी खूब प्रसाद ऐसे मर्द गर्द मिल गए आज मिट्टी में पड़े जो चमड़ी पर तेल फूले लगाते थे जो चमड़ी पर सोने के श्रृंगार सजाते थे जहां एक दिए से काम चल जाता वहां दो दिए जलाते थे जिनके महलों में सदा दिवाली होती रहती थी जो अपने प्रेमियों से क्षण भर को ना बिछड़ते थे वे गए कहा गए हरिहा वाजिद मर्द गर्द मिल गए दोहाई राम की वे बड़े मर्द बड़े हिम्मतवर लोग बड़े जानदार लोग बड़े शानदार लोग गौरव गरिमा वाले लोग सब मिट्टी में मिल गए आखिर में तू सबको मिट्टी में मिला देता है चुआंग चीन का एक बहुत बड़ा रहस्यवादी संत गुजरता था एक मरगट से एक खोपड़ी पड़ी थी सांझ का वक्त था अंधेरा होने लगा था पैर टकरा गया खोपड़ी से तो रुका झुक के खोपड़ी को नमस्कार किया खोपड़ी को उठा के सिर से लगाया उसके शिष्यों ने कहा आप तो नहीं हो गए आप ये क्या कर रहे हैं उसने कहा पागलो तुम्हें पता नहीं कोई छोटे लोगों का मरघट नहीं यहां इस मरघट में सिर्फ बड़े बड़े सम्राट बड़े वजीर बड़े धनपति ये बड़े लोगों का मरघट ये खोपड़ी किसी बड़े आदमी की खोपड़ी अगर ये जिंदा होता और मेरा पैरिस के सिर में लग जाता तो आज अपनी दुर्गति हो जाती ये तो मौके की बात है कि ये मौजूद नहीं मगर खोपड़ी बड़े आदमी की इसलिए नमस्कार कर रहा हूं इसलिए क्षमा मांग रहा हूं वो मजाक कर रहा है वो उस खोपड़ी को अपने साथ ले आया फिर जिंदगी भर वो खोपड़ी उसके पास ही रही बैठता तो खोपड़ी पास रख के बैठता रात सोता तो खोपड़ी उसके बिस्तर के पास रखी रहती लोग आते तो वो पूछते ये खोपड़ी किस लिए रखी तो वो कहता ताकि मुझे याद रहे ताकि मैं भूलू ना बिस्रू ना कि ऐसी ही एक दिन मेरी खोपड़ी भी में पड़ी होगी राह चलते लोगों के पैर लगेंगे इस खोपड़ी ने मुझे खूब ज्ञान दिया है एक दिन एक आदमी गुस्से में आके मारने को तैयार हो गया था जूता उतार लिया था मैंने खोपड़ी की तरफ देखा और मुझे हंसी आ गई मैंने कहा भाई मार ले ये मार तो पड़ती रहेगी सदियों तक लोगों के पैरों में पड़ा रहूंगा ये खोपड़ी देखी फिर बोल भी ना सकूंगा ची भी ना कर सकूंगा तो तू आज ही मार ले क्या फर्क पड़ता है जब लोगों के पैरों में पड़ा ही रहूंगा सदियों तक तो एक दफा और सही तुम्हारी ले। ही कहता था इस खोपड़ी से मुझे बड़ी याद बनी रहती कोई जरूरत नहीं है कि तुम खोपड़ी पास रखो लेकिन याद तो रखो पास स्मरण तो रहे हरिह वाजिद मर्द गर्द मिल गए दोहाई राम की मगर वाजिद की खूबी यह है कि ऐसी संकटपूर्ण स्थिति को भी वो कहते हैं दोहाई राम की राम तेरी कृपा मर्दों को भी गर्द में मिला दिए क्यों इसे कहते हैं राम की कृपा इसलिए कहते हैं कि यह तेरे चेताने का उपाय है ये तेरा जगाने का ढंग फिर भी मूढ़ों को कोई क्या कहे फिर भी नहीं जागते लोग लोग ऐसे सोए हैं कि मौत छानों तरफ नाचती रहती तांडव करती रहती फिर भी उन्हें होश नहीं आता